जग मुख मोर रहे करे ध्यान मुरारी हो जित मनवा लागो रहे भयगत उजियारी हो गुरु सुखदेव बताया प्रेमी गति भारी हो चरण दास चारो वेद सु और कछु ही न्यारी हो चार वेद जिसकी महिमा गाते और नेती नेती करके चुप हो जाते वहा वो भक्त डोलता है खेलता है मौज मारता है आश्चर्य त्रिभुवन जयी त्रिभवन के वैभव पोत को भी तुच्छ समझने वाला परम पद का अनुभव करने वाला महापुरुष प्रीति बराबर और न दिखे वेद पुराण बिचारी है उस प्रीति की बराबरी और कोई प्रीति नहीं स्वर्ग की प्रीति भी तो है इंद्रलोक लोक की और ब्रह्मलोक तक के सुख को भी वो तुच्छ मान लेता है ऐसा ऊंचा वो धन पा है भगवत सुख का चरण दास सुखदेव कहते हैं ता बा आप मुरारी हो। उनको सुखदेव जी ने दीक्षा दी थी इतनी प्रीति थी सुखदेव जी गुरु के प्रति के सुखदेव जी प्रकट होकर उनको दीक्षा देने आ गए बुला शाह ने कहा लख वर्जे करे इबादत कदे न बने नमाजी लाख वर्ष इबादत करता रहे फिर भी तू पक्का नमाजी नहीं होगा मिया बुल्ला शाह बोलते लख वरे जे करे इबादत कदे न बने नमाजी जे कर प्यार न होया पल्ले रब न हो सी राजी अगर तेरे पल्ले प्यार नहीं होया तो रब राजी नहीं हो सकता और प्यार होया तो लख वरह की जरूरत नहीं एक वरह भी काफी हों बंदे। ओ एक भी काफी है और एक शिविर भी काफी हो जाती है तेन प्रेम पले पया सचे फारि का लख जो करे इबादत कदे न बने नमाजी माजी जे कर प्यार न होया पल्ले रब न हो सी राजी कबीर जी कहते हैं कबीरू कस्तूरी भैया भंवर भये सबदास कबीर गुरु कृपा से कस्तूरी हो गए कबीर कस्तूरी भैया भंवर भय सबदास सारे लोग भंवर हो गए इस गुरु भक्त की कस्तूरी सुगने वाले कबीर कस्तूरी भैया भंवर भये सबदास ये देखो कितने बैठे भंवर कस्तूरी की सुहास ले रहे वाणी रूपी कस्तूरी की सुहास में भवर भय सबदास नारायण भी दास होकर बैठे हनुमान जी भी आकर बैठे कथा में सिद्ध भी आए यक्ष भी आए गंधर्व भी आते खाली इन आखों से दिखने वाले लोग नहीं आते ब्रह्म ज्ञानी की कथा में और सिद्ध पुरुष भी आकर अपनी अपनी सूक्ष्म जगह से रस पान कर देसी कबीर कस्तूरी भया भंवर भय सबदास ज्यों ज्यू भगती कबीर की त्यू त्यों राम निवास ज्यो जो मेरी भगती होती है त्यों त्यू राम का निवास होता जाता है मेरे व्यवहार में मेरी नजर में मेरी वाणी में मेरे तन में मेरे मन में मेरे जन्म में मेरे गंजन में सारा जगत मेरे लिए ब्रह्म मैं हो गया प्रेम पति तब लिखूं जब पिया हो परदेश तन में मन में जन में माँ को क्या संदेश ऐसी स्थिति हो जाती ज्ञानी के लिए भगवान वैंकुटवासी नहीं बच सकते वो तो कण कन कण वासी होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते ज्ञानी के लिए मंत्र चपना कुछ समय का नहीं होता उसका तो हर ध्वनि मंत्र हो जाता है पलटू महाराज ने क्या अनुभव वायक कहा है बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर जब करते करते मन प्राणों पर हुए और ऐसा अंड आया मानो बंसी बज गई बंसी बाजी गगन में मन भया मन मोर मगन भयामन मोरु महल आठवे पर बैठा नौ द्वार बंद करके सात द्वार बंद करके आठवें द्वार आ गए सप्तम स्वर में गंगा बोले लेकिन उससे भी आगे चले गए सप्तम स्वर के पार पास मैसुर में सारे सुर छुपे हैं शून्य में सारी सृष्टि छुपी है नहीं में सब कुछ छुपा है बंसी बाजी गगन में मगन भया मनमोर मगन भया मनमोर महल अठवे पर बैठा जहा उठे सोहंग शब्द शब्द के भीतर बैठा अजपा अजाजा चल रहा है सोहंग अब करना नहीं पड़ता स्वभाव बन गया श्वास गया तो सो आया, आया तो आपको दीक्षा के समय दिया जाता है अभ्यास बढ़ने के बाद आप भी इसी गति में पहुंचोगे जहां ये महापुरुष पहुंचे पलटू महापुरुष उनके लिए ईश्वर दूर नहीं बाद में नहीं मरने के बाद नहीं उनका आत्मा ही ब्रम रूप हो गया आप वहा पह पहुँचोगे वो दीक्षा हम आपको मंत्र की दीक्षा के समय वो बीज मंत्र की दीक्षा भी दे दिया करते क्या पता कल आप कहा हो अपना बाहर से कब मिलना हो ना हो इसलिए हम श्वास वाली प्रेस दीक्षा भी दे डालते श्वास अंदर जाए तो सो बाहर आए तो इसका अभ्यास करते जाना रात को सोते समय सुबह उठते समय गाड़ी में बस में मुसाफरी में अभी तो अभ्यास करोगे बाद में अपने आप जो चल रहा है उसका एहसास हो जाएगा इसको अजपा गायत्री बोलते हैं ये परम सिद्ध पुरुषों की होती है मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान सो हम सो हम ये मुरली बज रही है उस मुरली धर चैतन्य आनंद जो बंशी में ग्वाल गो को सुनाया गुंजाकर फिर सोहम का नाद वो अंदर तुम्हारे चल रहा है। सभी की चल रहा है सभी दीक्षा लेने से उसकी परतें हटती और जग चालू करते करते फिर शुरू हो जाएगा जितना आप श्रद्धा से प्रीति पूर्वक करोगे ये साधना उतना जल्दी इस ऊंचाई को आप छू लोगे मेरे में एक बड़ी गंदी आदत है आपको बोल खोल के बता देता हूं इस आदत को गुरुजी ने भी टोका फिर भी नहीं छूटती है। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब तड़पता था रोता था भटकता था न जाने किस किस्म के पैर नहीं पकड़े मैंने और क्या क्या नहीं किया आप किसी को बताना नहीं मेरे को यह भी पता नहीं रहता था कि ये व्रत मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बाद में अक्कल आती थी श्रावण मास की तीजली का व्रत और फिर अपने हाथ पर मेहंदी रखना, सुबह प्रभात को उठना अपने हाथ कुछ खा लेना दिन भर का व्रत है अपने हाथों पर मेहंदी रखना और फिर लेट जाना फिर सुबह दिन भर व्रत करना और रात्रि को चंद्रमा खोजना भर के अर्घ देना।, दे तो देना वो मैं भी वैसे तो देना माइयों का था मेरे को पता ही नहीं कि का व्रत है आप किसी को बोलना नहीं कि हम इतने इतने बुद्धू हो गए थे फिर लाइट हुई उभर उभर चंदड़ा हे चंद्र कई वर्ष रखा मैंने वो व्रत बाद में पता चला कि हमारे लिए नहीं है माइयों के लिए है सुहाग के लिए है उभिर उभिर चंद्रा। चंद्रमा बादलों के बीच खो जाता है सावन मास की तीज का व्रत होता था तीज का चांद तो नपातुला ही होता है और वो भी बादल और बारिश तो भूखाम होती झाकते ताकते और दिन भर भूखे रहते भूखे रहती माया और हम भी ऐसी फिर कलश लेके हम भी ऐसे बोलते आई तो मैं बोला मैं तो दासी नहीं सा कई वर्ष तो उदासियां आई ऐसे करके हम व्रत करते रहे बाद में पता चला करी छ तेरे की फिर पूछा तो बोले ये तो बेटे सुहाग के लिए माइया रखते हुए क्या चलो जो हो गया हो। आप किसी को बोलना नहीं ऐसे और भी न जाने क्या क्या व्रत किए क्या क्या रोए क्या क्या उपवास किए क्या क्या खाके मेरे को लगा तू एक बार मिल फिर मैं तुझे इतना सस्ता कर दूंगा इतना सरल बना दूंगा कि कोई भी तेरे रास्ते चले तो मैं बोलूंगा ये रह लो ये है ये ऐसा भी बोलता था उसको अब तो नहीं मिलता भले मैं तेरे लिए रोता हूँ छटपटाता हूँ लेकिन एक बार तू मिल तो मैं तेरे को बजारू बना दूंगा तो गुरु कृपा से जब हो गया काम तब कोई भी आए और योग करके और हम अपना फिर जो कुछ होता था तो मेरे को गुरु जी ने बड़ा तो क्या करता है बिन बस ले मन, ले मत और ले माल ऐसा क्या? गुरु गुरुजी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया लेकिन वो पहले की जो आदत पड़ी है ना कि इतना तड़पाया अब मैं तेरे को ऐसा एक बार मिल जा तो मैं तेरा ऐसा रास्ता कर पाऊंगा कि बस कोई भी वाकत ये है ये है प्रभु का तो अभी भी वो गुरुजी की भी बात याद आती है लेकिन वो पुरानी आदत के अनुसार कोई भी आ जाता है तो बस उसको लगता है कि कुछ मिल गया तो देते हैं फिर चलते चलते काम हो ही जाएगा एक बार हम 40 दिन कमरा बंद करके बैठ गए बंद करके ऐसा नहीं कि भूखे फैसे रहते थे वो एक भक्त को बोल दिया था दूध ले आना हम बराबर दूध थर्मास में रख दे थे जब भूख लगती दूध पीते थे बाकी का हम बलें हमारा जब बला हमारा अनुष्ठान बला वे सोचा कि संत कृपा करके दूसरों की शक्ति जगा सकते हैं तो हमारी हुई तो हम कैसे दूसरों को दे तो दूसरों को देने की योग्यता विकसित करने के लिए हम 40 दिन बैठ गए सैतीस में दिन वैसे ऐसे अनुभव हुए ऐसे ऐसा सामर्थ्य फिर तो फिर कब बाहर निकलू चालीस दिन कब हूं चालीस दिन पूरे हुए जो पांच पच्चीस आए बाबा जी मौन खोले मौन खोला तू तो बोलते बोलते नजर डाल दियो सबके सब है उसमें शिवलाल भी पहला ग्राहक है अभी जीवित वो तो आता था कि महाराज प्रसाद जो आता है प्रसाद मार देते उस प्रसाद के लिए आता था लेकिन वो फिर मौन खोला तो प्रसाद मिलेगा ज़्यादा वो बाहर का तो मिला कितना पता नहीं लेकिन निगाहों का मिला तो अभी तक मस्ती में जी रहा है। वो बुढा अस्सी साल का उसकी शंकर विलास होटल थी दिशा में शायद नाम यही होगा जहां तक मेरे को याद चार नंबर निभा पांच नंबर ने कॉफी छठा नंबर तो तुम्हारो दौ रुपया लो सात नंबर का पांच नंबर का पचास रसा लो सारा दिन उसमें ही उसकी खोपड़ी लगती थी जैसा वो बोले काउंटर वाला मैनेजर ऐसा ही वो केश के गले पे बैठते थे अपने होटल लेकिन आ गए तो आ जा ले जा वाला तो लग गया छटका फिर बोले बापू कल मैं नहीं आऊंगा दर्शन करने को मैं क्या क्यों बोले मेरे पूनम भरता हूं अम्बाजी माँ के पास मैं क्या माँ के पास बैठा जाता है तो कभी माँ आई तुमको मिलने बोले दर्शन तो नहीं हुआ मैं क्या तो माँ आ जाएगी मत जाना हो गया नहीं पूनम को माँ ने दर्शन दे दिया घर बैठे सपने में कैसे भी तब से तो एकदम पक्का हो गया बोले तो माँ को भी बुला लेते माँ को भी ऐसे ऐसी उसकी कृपा भगवान की लीला गुरु का प्रसाद ऐसा काम करता है की अपने को अपनी बुद्धि वहां इतम मत करो वर्णन हर बेअंत है मैंने परसों कहा था आप लोगों को ये साबरमती के इतने विशाल तट में लाखों की तादाद में लोग आ रहे खा रहे जा रहे बैठ रहे कर रहे क्या किसी सरकारी तंत्र की ताकत है कि इतना शांति से और आनंद से मैनेजमेंट कर सके मैं नहीं मानता क्या मेरी या किसी व्यक्ति की ताकत है मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम में ईश्वर का हाथ काम कर रहा है तुम्हारे बाप का हाथ काम कर रहा है तुम्हारे बाप के पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का हृदय काम कर रहा है तुम्हारे बाप की बुद्धि काम कर रही है और सब कुछ चला रही है बाप नारायण नारायण ना हरे नारायण हमारी ना। बुद्धियों में बैठकर वही तो सब कर रहा है हमारे बैठ कर हमारे मन में बैठकर हमारी मति में बैठकर अपना देवी कार्य आप ही कर संतों के कार्य आप संवार राजे गुरुवाणी का वचन यहाँ प्रत्यक्ष दिखता है संतों के कारज आप संवार या राम राजे जिन्होंने ये वचन सुना है वो हाथों पर करें। गुरुवाणी का वचन है संतों दे कार्य आप संवार पगार नहीं लेता मैं सच बोलता हूं आपको और उसको बुलावा भी नहीं देना पड़ता क्या अब आ जाना प्रभु ये संभाल लेना जिसको गरज कि आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा जो ही मन विचार ये लाए त्यों दो किसान लाएगा दोनों सिर पे बांधे दोनों आता जीवन सफल है आज बाज और बैठ जाते थे थे और बोलते थे जिसको आएगा हम क्यों बुलाए क्या आओ खिलाओ कितनी गरज कितनी हमारी दादागि और उसकी कितनी उदारता और दयालुता देख लो <laughs> कैसा है हुँ? मैं भूली भूलण मैं तो बोलों का घर हूं और तू रहमत का दरिया